गुण लक्षण प्रकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं चौबीस गुणों में से गुण तक की चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं स्नेह नाम का जो गुण है इसकी चर्चा होनी है तो स्नेह के विषय में लिखते हैं कि चूर्णादि पिंडी भाव हेतु स्नेह तो चूर्णादि चूर्ण कहते हैं पृष्ठभाग को आठ आदि पृष्ठ नहीं पिसा हुआ हाँ? किसका हा हा ट तो, पृष्ट पिष्ट पिष्ट ऐसा लिख लो पी पिछली पेशने धातु है उससे अख्त प्रत्यय होकर के बनता है पिष्ट प में रसोईकार की मात्रा पिष्ट एक होता है पृष्ठ वो तो पेज ये पिष्ट कृपा में जो क्री होता है वो ओर ही नहीं रसोईकार प में रस्वईकार पिष्ट तो चूर्ण कहते हैं पिष्टांश को तो जो पिष्ट भाग हैं चूर्ण हैं जैसे गेहूं हैं चावल हैं जो मूल अवस्था में उनको पानी उनमें पानी मिलाया जाए तो पिंडी भाव नहीं होता उनका पीस दे आटा बना दे उनका और पानी मिला दे तो पिंडी भाव होता है तो ये पिस्ट चूर्णादि पिंडी भाव हेतु तो चूर्णादि इसमें चूर्ण और आदि शब्द से मिट्टी वगैरह सब लेना मिट्टी को भी ये करते हैं डालते हैं तो क्या पानी डालते हैं तो पिंडी भाव होता है ना उसका पिंडी भाव होना गोला हो जाना है पत्थर को भी पीस देते हैं तो सीमेंट जो है पत्थरी तो है उसमें पानी मिला देते हैं तो पिंडी भाव हो जाता है कोई भी वस्तु ले लो उसका पिंडी भाव होगा पानी मिलाने से ऐसा क्यों होता है तो पानी में एक गुण है स्नेह नाम का और उसनेह नाम के गुण के कारण वो तो समय सम्बन्ध से स्नेह रहेगा गुण होने कारण द्रव्य में ही और कौन से द्रव्य में रहेगा वो जल नाम के द्रव्य में रहेगा इसलिए कहा जल मात्र वृत्ति मात्र शब्द व्यावर्तक है बाकी द्रव्यों का जैसे गंध केवल पृथ्वी का असाधारण गुण है ऐसे जल का असाधारण गुण है स्नेह और स्नेह जल में रहता है तो जल कारण नहीं है पिण्डी भाव का जलगत तो जो स्नेह है वह पिण्डी भाव का कारण है लेकिन वो बिना अपने आश्रय जल के जल में से खाली स्नेह को निकाल करके आटे में मिला दो तब भी पिंडी भाव बनेगा पानी मिलाने की जरूरत नहीं है यदि केवल स्नेह को निकाल लो जल में से लेकिन वो निकल नहीं सकता क्योंकि वह समवाय सम्बन्ध से जल में ही रहता है तो तरल तो द्रव को कहा जाता है द्रवत्व तरल है तरलता स्नेह है स्नेह को ही कहते हैं स्नेह जैसे आपके अंदर एक मन में किसी के प्रति छोटे बच्चों के प्रति प्रेम होता है उसे कहा जाता है स्नेह तो उससे आप चिपके रहते हैं चिपकना ही आपस में पिंडी भाव होना है ऐसे जल में एक स्नेह है वो तो आप मन से चिपके हुए रहते हैं वो स्नेह होता है एक उदाहरण के लिए बता इसलिए मन नाम के द्रव्य में ये स्नेह रहेगा ऐसा नहीं ये केवल जल में ही रहता है और जल का एक ऐसा विशेष गुण है वो कि उसके कारण अलग अलग जो कण हैं वे एकत्रित हो जाते हैं आपस में एकत्रित होकर के गोला बन जाते हैं हाँ जिससे चिपकता, है। जिस चिपकता है हाँ वह स्नेह तो उससे पहले खाली बेसन को ही पानी में तेल में उबालते हुए डाल दो तो बनेगा हाँ केवल सूखा बेसन डाल दो ओहो, तो पाने में प्रेम कहा से रहेगा <laughs> <laughs> ये तो उदाहरण बताया आपको <laughs> वो तो उदाहरण बताया था <laughs> तो स्नेह से जैसे आपस में व्यक्ति एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं ये तो दृष्टांत है वो स्नेह व्यक्ति में रहने वाला एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसका नाम स्नेह है ये दृष्टांत है ऐसा एक उस प्रेम के तरह स्नेह नामक प्रेम के तरह जल में एक विशेष गुण है वो प्रेम ही नहीं है जो चूर्ण के अलग अलग कणों को आपस में जोड़ देता है जैसे दो व्यक्तियों को जोड़ता है कौन प्रेम ऐसे जल में एक ऐसा गुण है जो चूर्ण के अलग अलग कणों को आपस में जोड़े रखता है ध्यान में वो स्नेह है उसे स्नेह नाम का गुण कहते हैं वो प्रेम नहीं भी होता है। रहता है तो विभाग कहते हैं संयोगनाशक गुण को विभाग जो संयोगनाशक गुण है उसे विभाग कहते हैं उस सा, साधारण गुण होने से नौ द्रव्य में रहेगा इसमें भी रहता है विभाग साधारण है कि नौ द्रव्य में रहता है ना तो, तो इसमें भी रहेगा हम्म तो तब भी रहते हैं जैसे अंधकार और प्रकाश ये दोनों भी यहां पर रहते हैं कालभेद से कालभेद से, काल भेद से। काल भेद। हाँ। ऐसे ये जो है दोनों भी गुण इसमें रह सकते हैं किसमें जल में जब जो प्रभावी होगा दो विपरीत धर्म साथ साथ भी हैं लेकिन एक अभिभूत होकर के रहता है जैसे चांद ने अभी जहां थी रात में चांदियाँ वहीं पर है, लेकिन प्रकृष्ट प्रकाश आ गया सूर्य का उन्हें अभिभूत कर दिया सूर्य प्रकाश ने वो अभिभावक हट जाता है दबाने वाला हट जाता है तो फिर रात को प्रकाशित होते हैं जहाँ थे वहीं से होता है ना ऐसे ये दोनों गुण रहेंगे एक दूसरे का जब रहते हैं तो एक को दबा करके दूसरा रहता दूसरे को दबा करके कभी वो जो पहले से अभी पहले अभिभूत था वो ऊपर आ जाता है तो विभाग यदि स्नेह की अपेक्षा प्रबल हो जाता है तो विभाग कर देता है फिर पानी में वही जलगत विभाग कर देता है यानी संयोग को नष्ट कर देता है हा? गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व धर्म है गुरुत्व नाम का गुण है एक गुरुत्व भी गुण है स्नेह इन सब गुणों का अलग अलग कार्य है विभाग का अलग कार्य है गुरुत्व का अलग है आद्य पतन का असमय कारण बनना और विभाग संयोग का नाशक गुण है तो स्नेह आपस में जोड़ने वाला है इन सब का अपना अपना अलग अलग कार्य है जैसे आप में बोलने की शक्ति भी है देखने की शक्ति भी है सुनने की शक्ति भी है कई शक्तियां हैं कि नहीं लेकिन जिस समय जिसका उपयोग करना होता है उस समय उस शक्ति का उपयोग कर लेते बाकी बनी रहती है सभी शक्तियों का एक साथ तो प्रयोग नहीं होता न ऐसे ही ये जल में अनेकों गुण होने पर भी जिस समय जिस गुण का कार्य आवश्यक होता है वह गुण कार्यान्मुख होकर के अपना कार्य संपन्न करता बाकी बना रहता है ये हो जाता है तो हम्म हाँ। तो घी में भी जली अंश है कुछ सभी में थोड़ा थोड़ा जली अंश है थोड़ा थोड़ा जली अंश है हम्म तो चूर्णादि पिंडी भाव हेतु स्नेह तो पिंडी भाव एक प्रकार से आपस में जोड़ना है संयोग विशेष होना है तो संयोग विशेष का हेतु बन जाता है स्नेह और रहता खाली जल में तेल जो है माना जाता है तेज जैसे घी है पृथ्वी है इसमें पृथ्वी में आया था उसमें तरल अंश भी हैं थोड़ा पृथ्वी भी द्रवीभूत होती है ना द्रवत तो गुण तो दोनों में भी रहता है पृथ्वी में भी रहता है जल में भी रहता है और तेज में भी रहता है तेज है सोना उसमें भी तरलता रहती है द्रवत रहता है हा तो वो तो बता दिया ना पकोड़ा को तो वो नहीं बांधता ये तो पहले बता ही दिया था फिर तो सूखा आटा डालने से ही तेल में वो हो जाता है कि नहीं पानी क्यों मिलाना पड़ता है वो तो सुखाता है पानी को उबला हुआ तेल सुखाता है कि नहीं वो तेल क्या सुखा रहा है वो तेलगत जो उष्णता है तेज वो सुखाता है वैसे वो का तो तेल घी ये पृथ्वी है उसमें भी द्रवत्व तो रहता है और थोड़ा जलीय अंश भी रहता है उसके कारण स्नेह रहता है आ, क्या नाम वो, वो जलगत अंश जो जलीय अंश है उसमें रहने वाला जो स्नेह वह पिंडी भाव कराता है घी और आपके इसमें आ, तेल आदि से पिंडी भाव दिख रहा है तो तद्गत जल में रहने वाले स्नेह के कारण वो दिख रहा है ऐसा सुनो हाँ तो वही हा, तो माना गया कि आ, उस समय उद्भूत अवस्था में वो रहा अभी और अनुद्भुत अवस्था में स्नेह रहा संयोग संयो का नाशक विभाग जब उद्भूत होगा प्रकृष्ट होगा तो वो और स्नेह उत्कृष्ट होगा तो पिंडी भाव होगा नहीं तो संयोग का नाश होगा पिंडी भाव संयोग है संयोग विशेष को कहा जाता है पिंडी भाव तो इस प्रकार ये जो है स्नेह नाम का गुण इसका लक्षण हुआ अब शब्द नाम का गुण है तो स्रोत्र ग्राह्यो गुण शब्द तो स्रोत्रग्राह्य जो गुण है उसे शब्द कहा जाएगा स्रोत्रग्राह्य सती गुणत्व शब्द से लक्षणम यह शब्द का लक्षण हो जाएगा जो स्रोत्र इंद्रिय से गृहित होता हो और गुण हो उसे कहा जाएगा शब्द तो शब्द के लक्षण वाक्य में दो पद है ना स्रोत्र ग्राह्यत्व और गुणत्व गुण तो गुणत्व ये विशेष अंश है विशेषण अंश है स्रोत्र ग्राह्यत्व खाली गुणत्व में इतना ही लक्षण करेंगे कि जिसमें गुणत्व रहता हो वो शब्द है तो शब्द में तो रहता ही है ना गुणत्व लेकिन खाली शब्द में ही नहीं रहता बाकी रूपाधि तेईस गुणों में भी रहेगा ना उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए जोड़ दिया स्रोत्र ग्राह्यत्व यह विशेषण तो चौबीस गुणों में से शब्द को छोड़कर के बाकी जो तेईस गुण हैं उनमें गुणत्व रहने पर भी स्रोत्र ग्राह्यत्व नहीं रहता किसी में भी तेईस गुणों में से कोई गुण स्रोत्र से ग्राह्य नहीं है इसलिए उसे उन तो तेईस गुणों को गुण तो कहा जाएगा किंतु स्रोत्रग्राह्य नहीं कहा जाएगा तो स्रोत्रग्राह्य विशेषण से रूपादि तेईस गुणों में शब्द गुण के लक्षण की अतिव्याप्ति का निराकरण हुआ तो कहा फिर खाली स्रोत्रग्राह्य तो हम इतना ही कहते गुण पद न देते तो निर्दोष लक्षण हो जाता रूपादि में नहीं जाता तो एक नियम है तार्किकों का कि जिस इंद्रिय से जो गुण गृहित होता है उस इंद्रिय में रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय से गृहित होती है ये न इंद्रियण न यो गुणों गृह तद्गता तेन इंद्रिए तद्गे जाति गृह्यन इंद्रि य्रििएण यो गुण्ण गुणों गृह्यो गुण गृह्यन इंद्रण तदगता जाति्य तेन इंद्रियण तद्गत जाति गृह्यते जिस इंद्रिय से जो गुण गृहित हो रहा है उसी इंद्रिय से उस गुण में रहने वाली जाति का भी ग्रहण होगा ये नियम है तार्किकों का तो स्रोत्र इंद्रिय से शब्द गुण का ग्रहण हो रहा है तो शब्द गुण में रहने वाली शब्दत्व जाति का भी ग्रहण स्रोत्र इंद्रिय से ही होगा तो स्रोत्र ग्राह्यत्व तो इतना ही लक्षण करेंगे शब्द का तो ये शब्द गुण में रहता हुआ चला जाएगा शब्दत्व जाति में भी शब्दत्व जाति भी स्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य है तो स्रोत्र इंद्रिय ग्राह्यत्व उसमें भी रहा तो इस प्रकार ये ये कहते हैं दोनों जरूरी है पद स्त्रोत्र इंद्रिय ग्राह्यत्व भी स्त्रोत्र ग्राह्यत्व भी और गुणत्व भी तो शब्दत्व जाति में गुणत्व नहीं है उसमें जातित्व तो रहेगा जाति में तो जातित्व तो और जाति ये सामान्य नाम का पदार्थ है सात पदार्थों में से चौथा पदार्थ है ना ज, सामान्य उसमें सामान्यत्व तो रहता है गुणत्व तो नहीं रहता चौबीस गुणों में शब्दत्व नाम का कोई गुण नहीं है न शब्दत्व है शब्दत्व वो जाति है जाती यानी सामान्य नाम का पदार्थ है तो इसलिए गुणत्व तो, तो उसमें नहीं रहेगा सामान्यत्व तो रहेगा तो अतिव्याप्ति नहीं होगी अब ये बताते हैं कि ये शब्द नाम का गुण है ये रहेगा कहाँ गुण होने से रहेगा द्रव्य में द्रव्यों में से नौ द्रव्य में नहीं रहेगा मात्र आकाश में रहेगा इसलिए लिखते हैं आकाश मात्र वृत्ति ही ये शब्द गुण समवाय संबंध से केवल आकाश में रहता है मात्र शब्द व्यावर्तक है बाकी आठ द्रव्यों का आठ द्रव्य में से किसी में भी समवाय संबंध से शब्द नाम का गुण नहीं रहेगा स द्विविधो तो स यानी वो शब्द द्विविधो यानी दो प्रकार का है शब्द के अवांतर दो प्रकार हैं ध्वन्यात्मको वर्णात्मक स्त्रोत्रिय ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व लक्षण से लक्षित आकाश शब्द दो प्रकार का है एक प्रकार है ध्वनि रूप ध्वनि रूप शब्द और वर्णात्मक शब्द तो ध्वन्यात्मक शब्द जो है यही शब्द का मुख्य रूप है वर्णात्मक शब्द तो वर्ण तो उसका प्रतीक जैसा है मुख्य शब्द है ध्वनि वर्ण प्रतीक है इसलिए प्रतीक तो बदलता है प्रतीक का स्वरूप बदल जाता है कि अलग अलग भाषा में प्रतीक कहा जाता है जैसे प्रतिमा होती है जिस देवता की प्रतिमा है उस देवता का प्रतीक कहलाती है स्मरण कराने वाला याद दिलाने वाला है क्या चिन्ह स्मारक प्रतीक तो हाँ तो जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म ये देवनागरी लिपि को जो जानेगा अरे प्लेट पढ़ेगा तो एक मानस ध्वनि उसका होगा बोलते यदि खाली देख रहा है ध्वनि नहीं कर रहा है तब भी एक मानस ध्वनि होगा तभी वो मानस उच्चारण होगा तभी पढ़ पाएगा वो तभी पढ़ा ये कहा जाएगा तो वर्ण का उच्चारण हो रहा है तो उच्चारण से निकल रहा है जो ध्वनि ना वो हुआ मुख्य शब्द का स्वरूप और ये तो और जो देवनागरी लिपि नहीं जानता है वो मानस प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा ध्वनि भी नहीं हो पाएगा उससे अन्य अन्य लिपि जानता है जो व्यक्ति जो लिपि जानता है उस लिपि में लिखा हुआ रहेगा प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म तब उसका मानस ध्वनि उसे उसे वो पढ़ करके होगा तो स्मरण करा रहा है ना ऐसे मंदिर में जाते हैं तो राम जी हैं तो राम की मूर्ति को देखते हैं तो त्रेता युग में जाते हैं हम लोग राम जी का स्मरण कराती है वो मूर्ति भगवान कृष्ण को देखते हैं द्वापर में पहुंच जाते हैं फिर जैसा जैसा जितना अपने इष्ट देव के विषय में ज्ञान है वो सारा उनका चरित्र जीवन हमारे स्मृति पटल पर आता है ना, तो उसे स्मारक कहा जाता है प्रतीक को प्रतीक स्मारक तो जो वर्णात्मक शब्द है, वह प्रतीक है ध्वनियात्मक शब्द ही एक मुख्य शब्द है तो ध्वनियात्मको वर्णात्मक उसमें कहते ध्वनियात्मक कौन है तो कहते तत्र ध्वनियात्मको भेरियादो और वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप तो भेरी यानी नगाड़ा नगाड़ा देखा तो नगाड़े को भेरी कहते हैं तो उसमें होने वाला जो शब्द है और आदि शब्द से दूसरे दूसरे जो हैं जहां जहां भी शब्द हो रहा है अभी हम लोगों का भी उच्चारण हो रहा है और ध्वनि तो निकल रहा है आदि शब्द से उनको लेना वो सब वो ध्वन्यात्मक शब्द है और वर्णात्मक शब्द कौन है तो कहते हैं वर्णात्मक संस्कृत भाषाधि रूप वर्णात्मक शब्द है संस्कृत भाषाधि रूप सभी आदि शब्द से भाषा संस्कृत भाषा आदि इसमें आदि कहने से वो तो लिपि तो है तो लिपि जो भी है हाँ मानस ध्वनि जो होगा तो जैसे लिपि में तो इंग्लिश लिपि में ओम लिखा हुआ कहीं होगा उसका जो स्पेलिंग है ओम का तो वो इंग्लिश जानने वाला वो स्पेलिंग पढ़ेगा तो उसका मानस ध्वनि ओम ही निक, निकलेगा हाँ हाँ तो जो ध्वनि सुनते हैं तो वो एक ध्वनि में वाक्य होगा ना वाक्य वाक्य श्रवण कर रहे हैं वो ध्वनि निकल रहा है वाक्य और उससे जो है जिस भाषा के श्रोता ज्ञाता है उस भाषा का वाक्य उच्चारण सुनते हैं यानी उस वाक्य का ध्वनि सुनते हैं उसी क्रम से तो वाक्य अर्थ ज्ञान होता है श्रवण होगा ओ जो जिस लिपि का ज्ञाता है उसी रूप में एक व्यक्ति कोई ओम बोल रहा है एक देवनागरी का ज्ञाता श्रोता बैठा हुआ है एक तमिल लिपि का ज्ञाता है एक दूसरी लिपि का ज्ञाता है गुजराती का है इंग्लिश का है तो ओम ये ध्वनि करते समय अपनी अपनी भाषा का वो वर्ण आ, एक ऐसा भाषित होगा वो ध्वनि में अपने अपनी अपनी भाषा की जो लिपि है उस लिपि के वर्ण आ जाएंगे हाँ हाँ क्या वेद भी अभी जो ये लिखा हुआ है वेद ही है हा हा हा तो ध्वन्यात्मक तो ऐसा ही इसका जो उच्चारण होगा वो ध्वन्यात्मक वेद होगा हाँ हाँ वो प्रतीक नहीं है तो इसलिए तो दो वेद है प्रतीक अलग है वर्णात्मक अलग है मुख्य स्वरूप क्या होगा तो वेद का ध्वन्यात्मक रूप तो वो जो उच्चारण हो रहा है वही तो ध्वनि है हाँ। हाँ। तो ये वर्ण जो हैं बदल जाते हैं प्रतीक बदलता है ये कह रहा हूं लेकिन उच्चारण तो सब प्रतीकों का एक जैसा होगा इंग्लिश में वेद लिखे हुए हैं हाँ हाँ हाँ तो केवल ध्वनियात्मक तो सभी भाषा का जो एक जैसा उच्चारण हो रहा है ध्वनि तो क्या नाम है प्रतीक तो अलग अलग है वर्ण अलग अलग है लिपि जो लिखी गई वो वर्ण अलग अलग हो रहे हैं स्पेलिंग अलग अलग हो रहे हैं लेकिन उच्चारण करेंगे एक गुरुकुल में पढ़ रहे हैं अलग अलग भाषा के अलग अलग लिपि वाले विद्यार्थी पढ़ करके आए हुए हैं और वेद का वेद अध्यापक उच्चारण करके सिखा रहा है और उनका अनुकरण कर रहे हैं अलग अलग भाषा के आ, अलग अलग लिपि वाले विद्यार्थी तो उच्चारण तो एक जैसा ही करेंगे ना वो जो उनका ध्वनि हो रहा है सबका वो एक ध्वन्यात्मक स्वरूप वो वेद है इसलिए उसे श्रुति कहा जाता है जिसको सुना जाता है शब्दग्राह्य है शब्द शब्दग्राह्य जो गुण अके स्रोत्रग्राह्य जो गुण है शब्द वो ध्वनि को सुनते हैं हम लोग ध्वनि को सुनते हैं और वो ध्वनि एक जैसा ही होगा लेकिन सुनने वाला मन में अपनी अपनी भाषा का वर्ण भी साथ साथ समझेगा उसका प्रतीक वो प्रती का अलग है ध्वनि अलग है इन दोनों का अविनाभाव संबंध है रहेंगे साथ साथ अविनाभाव हाँ। दोनों साथ साथ रहेंगे लेकिन वो दोनों अलग हैं। इसलिए तो दो भेद कर दिए वर्ण अलग है और ध्वनि अलग है लेकिन जब भी ध्वनि करेंगे तो वर्ण भी साथ में भाषेगा और जब वर्ण का वर्ण को पढ़ेंगे तो ध्वनि भी मानस होगा या तो वेखरी वाणी से बोलते हैं वो एक वो वो सबका एक सामान्य रूप है वर्ण का तो बदलता जा रहा है वर्ण का यानी प्रतीक का रूप बदलता जा रहा है लेकिन ध्वनि एक जैसा हो रहा है ध्वनि तो एक है ना जो बोलेगा ओम किसी भी भाषा वाला उसका ध्वनि ओम ऐसा ही निकलेगा लेकिन मानस में जो उसका स्मारक प्रत्य होगा उसका स्पेलिंग अलग अलग रहेगा देवनागरी वाले का अलग रहेगा तो इंग्लिश वाले का अलग रहेगा सबका अपना अपना अलग अलग रहेगा देवनागरी में भी कोई जैसा लिखता है जैसा ये करके जो ये चंद्रबिंदी लगा करके कभी उसको ओम बोलते समय वो ध्यान में लाएगा तो कभी किसी को ओकार और आधामकार ओम ऐसा आएगा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं है अलग अलग यानी जैसे शीखे का चित्त अंश और पट अंश ये दो अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। उन्हें अविनाभाव कहा जाता है इनका अविनाभाव संबंध है।, है क्या अंदर का हाँ। वो भी ओ यदि ऐसा है मध्यमा वाणी रूप सूक्ष्म ध्वनि अंदर का सुनाई देता है तो उसके अवंतर भेद होते हैं मध्यमा वो ध्वनी है लेकिन मध्यमा वाणी है वो वेखरी वाणी जैसे अभी हम बोल रहे हैं वो वैखरीवाणी है बाह्य स्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य है ये भी तो ध्वनी है ना लेकिन वेखरी वाणी मध्यमा वाणी वो ध्यान दे करके आप सुन सकते हैं बाहरी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है और उसका उच्चारण एक प्रकार से अंदरी अंदर ही अंदर अंतरदृष्टि करने पर सुनाई देगा धोनी तो वहां भी वो प्रतीक वर्ण रहेगा वर्ण रहेगा लेकिन वो भी सूक्ष्म वर्ण होता जाएगा सूक्ष्म वर्ण होता जाएगा सूक्ष्म वर्ण रहेगा यदि वहां नहीं रहेगा तो ये तो कार्य है स्थूल में कहा से आएगा यदि वट वृक्ष के बीज में वट वृक्ष में जो भी अंश दिख रहा है वो नहीं रहेगा तो बाहर का कहां से अभिव्यक्त होगा वो बीज में वो सब कुछ है सूक्ष्म रूप से हैं वो दिखता नहीं है ऐसे वो सब कुछ हैं और बिल्कुल अद्वैत हैं निर्विशेष भाव है जहाँ भेद सर्वथा नहीं है परावाणी तीन वाणी में तो पश्यंती मध्यमा वैखरी में ये सूक्ष्म रूप से पश्यन्ती कारण अवस्था है वहाँ बिल्कुल ही भेद है अनभिव्यक्त अवस्था में वर्ण और ध्वनि मध्यमा में सूक्ष्म अवस्था में सूक्ष्म कार्य अवस्था है वो तो भेद बन जाता है लेकिन सूक्ष्म एकदम स्पष्ट नहीं अस्फुट भेद है और मध्य वैखरी में स्फुट भेद है वर्ण और ध्वनि का स्फुट भेद है तो ये जो है ध्वनियात्मक वर्णात्मक दो प्रकार का शब्द हुआ उसमें कहते हैं तत्र तत्व को भैर्यादो तो भैर्यादि में ध्वनियात्मक शब्द रहेगा वर्णात्मक शब्द रहेगा संस्कृत भाषा आदि रूप वो है संस्कृत भाषा आदि रूप वर्णात्मक शब्द यानी प्रतीक रूप शब्द उसमें अलग अलग रूप हो सकते हैं वर्णात्मक शब्द में लेकिन ध्वन्यात्मक का सामान्य रूप रहेगा एक वो इंग्लिश लिपि में हिंदी वाक्य कोई लिखेंगे कोई हिंदी लिपि में लिखेगा पढ़ेगा तो एक जैसा ही उच्चारण करेगा और कोई बिना लिखे ही पढ़ेगा तो उसका भी उच्चारण वैसा ही होगा एक ही वाक्य जल लाओ एक को लिखने की जरूरत नहीं है दूसरे ने देवनागरी लिपि में लिखा जल लाओ वो पढ़ेगा एक बिना लिखे ही जल लाओ कह रहा है वो भी जल लाओ कहेगा अरे एक नहीं जानता है देवनागरी इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ रहा है तो वो भी जल लाओ यही कहेगा लिखा हुआ नहीं पढ़ते पढ़े लिखे नहीं है तो लिपि वो भी अब वो लिपि का किसी का ज्ञान नहीं है तो वर्ण कैसा होगा ये उसका ज्ञान नहीं है उसको इसलिए अपनी मातृभाषा तो जानेगा और उसमें वर्ण को भी साथ में अविनाभाव संबंध होने से वर्ण साथ में रहेगा लेकिन वर्ण का संज्ञान उसे नहीं रहेगा वर्ण का ज्ञान नहीं रहेगा साथ में वर्ण तो है ध्वनि ध्वनि समझ लेगा इस प्रकार ये शब्द नाम का जो गुण है इसका विचार संपन्न होता है अब आएगा बुद्धि नाम का गुण बुद्धि नाम का गुण आते आते का विचार पूरा होते होते ग्रंथ लगभग समाप्त होगा बुद्धि नाम के गुण के बुद्धि को ही ये लोग ज्ञान कहते हैं और ज्ञान के अवंतर दो भेद करेंगे अनुभव स्मृति फिर अनुभव के दो भेद करेंगे यथार्थ अयथार्थ यथार्थ अनुभव के फिर चार भेद करेंगे प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द और फिर इन चार प्रकार के यथार्थ अनुभव का कारण उसे प्रमाण कहा जाता है वो प्रमाण के भेद बताएंगे चार प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण शब्द प्रमाण इनका निरूपण होगा प्रमाणों का उसके लिए अनुमान खंड एक आएगा अनुमान प्रमाण का निरूपण करने के लिए प्रत्यक्ष खंड आएगा प्रत्यक्ष का निरूपण करने के लिए फिर अनुमान खंड फिर उपमान खंड और शब्द खंड उसके बाद अयथार्थ अनुभव के भेद बताए जाएंगे अयथार्थ अनुभव का निरूपण होगा फिर स्मृति का निरूपण होगा फिर ये स्मृति का निरूपण होने के बाद बुद्धि नाम के गुण का निरूपण पूर्ण होगा फिर आएगा एक अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण बुद्धि के बाद भी गुण बचते हैं ना संस्कार तक है ना। तो उन बचे हुए गुणों का निरूपण एक डेढ़ एक पृष्ठ पे आएगा और बाकी फिर आएगा अवशिष्ट जो पदार्थ हैं। अवशिष्ट पदार्थ हैं कर्म अवशिष्ट पदार्थ हैं सामान्य विशेष समूह अभाव इनका निरूपण आएगा और ग्रंथ पूरा होगा इनका निरूपण दो चार पृष्ठ में ज़्यादातर तार्किकों के यहाँ बुद्धि गुण और उसके साधन इसी पर विचार है इसलिए इसे प्रमाण दर्शन कहा जाता है प्रमाण का विचार करने वाला एक विशेषण जोड़ते हैं विद्वानों का पद वाक्य प्रमाण पारावारीण पढ़ा है कहीं कैलाश की पुस्तक ही नहीं है कैलाश की पुस्तकों में कहीं कहीं उदशन पीठाधी स्वर के लिए लिखा जाता था पद वाक्य प्रमाण पारावारीण ये भी लिखता है, हाँ तो लिखा होगा फिर कहीं ना कहीं तो पद वाक्य प्रमाण पारावारीण पद विषय शास्त्र कहा जाता है व्याकरण को पारावारण कहते हैं मर्मज्ञ उसके सारे मर्म को जानने वाले तो पद पारावारण पद शास्त्र के अच्छे तरह से ज्ञाता पद कहा जाता है व्याकरण को व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता वाक्य कहा जाता है मीमांसा वाक्य का विचार करने वाला है तो मीमांसा के भी जो अच्छे ज्ञाता हैं वाक्य प्र... पद, वाक... पद पारा... वाक... वाक्य पद वाक्य पारावरण कहे जाएंगे और प्रमाण कहते हैं तर्क शास्त्र को तो पद वाक्य तथा तर्क इनमें तो ये प्रमाण दर्शन है तर्क कुशल प्रमाण पारावार का अर्थ निकलेगा और पद पारावारीण यानी वैयाकरण और वाक्य पारावार मीमांसक ओम